भादो शुक्ल पक्ष से लेकर मार्गशीर्ष मास के अंत तक तत्वदर्शी मुनियों ने महालय श्राद्ध का समय बतलाया है इसमें भी भादो का शुक्ल पक्ष विशिष्ट है और उसकी अपेक्षा भी अश्विनी का कृष्ण पक्ष अधिक उत्तम माना गया है उस कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक महालय सब को पवित्र करने वाले भगवान अग्नि देव प्रसन्न होते हैं, वह अग्नि लोक को प्राप्त होता है, जो मनुष्य द्वितीय तिथि में माहल्य श्राद्ध करता है, उसके ऊपर गिर्जापति भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और वह कैलाश को प्राप्त होता है, जो तृतीय तिथि में भक्ति पूर्वक माहल्य श्राद्ध करता है। उस पर ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता अनुग्रह करते हैं इसी प्रकार तृतिया से लेकर चतुर्दशी तक महालय श्राद्ध की उत्तर उत्तर अधिक से अधिक महिमा है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अमावस्या तिथि में महालय श्राद्ध करता है उसके पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती है स्वर्ग में देवताओं अमृत पीने से जो तृप्ति प्राप्त होती है वैसे ही अनंत तृप्ति पितरों को अमावस्या में माल्या श्राद्ध करने से होती है अमावस्या तिथि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है यह परम शांत तिथि है इसमें माल्या श्राद्ध करके वेदविद् ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए अमावस्या को श्राद्ध करने वाला पुरुष प्रत्यगात्मा और ब्रह्म की एकता को जानकर सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। भाद्रपद मास आने पर वेद सरूप पितर हर्ष से नाचने लगते हैं। हमारे पुत्र हम लोगों को तृप्ति के उद्देश्य से, से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उस भोजन से हमें अत्यंत दारुण नरक का कलेश नहीं भोगना पड़ता। और जब तक चंद्रमा तथा सूर तब तक हमारा स्वर्ग लोक में निवास होगा पितृ को तृप्ति देने वाले भाद्रपद मास एवं अश्वनी मास प्राप्त होने पर प्रतिदिन भक्ति भाव पूर्वक एक-एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए इससे उसके पित्रकुल और मातृ के पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं अश्विनी कृष्णा सप्तमी से लेकर अमावस्या तक मनुष्य प्रतिदिन तीन तीन ब्राह्मणों को सत्कर्म पूर्वक भोजन करावे द्वादशी से लेकर अमावस्या तक तो अवश्य ही ऐसा करें वेद वेदता ब्राह्मणों को इस प्रकार भोजन करावे जिससे उन्हें पूर्ति त्रप्ति हो उस ब्राह्मण की त्रप्ति से ब्रह्मा विष्णु और शिव त्रप्त होते हैं अग्निश्वात आदि पितर इंद्र आदि देवता और � तीनों लोक भी तृप्त होते हैं मनुष्य महालय पर्व विधि से श्राद्ध करे महालय श्राद्ध में पित्र कुल के पित्रों की ही भांति मात्र कुल के माता महा आदि पितरों को भी प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराना चाहिए भोजन के पश्चात यथा शक्ति दक्षिणा देनी चाहिए जैसे आगे चलने वाले बैलों के बिना गाड़ी रास्ते में आगे नहीं बढ़ती उसी प्रकार पितृ यज्ञ भी बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता अतः कन्यार की सिद्धि के लिए माल्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए यदि माता पिता के शाह के दिन एक उदिष्ट श्राद्ध भूल से ना किया गया हो तो, तो भी माल्य श्राद्ध अवश्य करें यदि अपने पास � धन की याचना करके भी पितृ का महालय श्राद्ध करें पहले ब्राह्मणों से याचना करनी चाहिए यदि उनसे धन धान्य आदि की प्राप्ति ना हो तो महालय श्राद्ध करने की इच्छा से उत्तम क्षेत्र के यहां याचना करें यदि क्षेत्र भी देने वाले ना हो तो वेश्यों से मांगे यदि लोक में वेश्या भी दाता ना हो तो पितरों की तृप्ति गोग्रास अर्पण करें यदि भादो या अश्वनी मास में सूतक आदि के द्वारा श्राद में भीष्म उपस्थित हो जाए तो सूतक का समय निर्वत होने पर अघन मास के भीतर किसी दिन भी पावर श्राद्ध कर लेना चाहिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह माल्य श्राद्ध के लिए नौ ब्राह्मणों का उरंतरी एक ब्राह्मण पिता के लि� और एक प्रपिता माह के लिए वरण करें इस प्रकार माता महे प्रमाता महे और व्रत प्रमाता महे के लिए भी एक-एक ब्राह्मण का वरण कर दें दो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वरण विश्वदेवों के लिए करें और एक वेदवेत्ता ब्राह्मण का वरण भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए अथवा पित्र के लिए एक, एक माता वर्ग के लिए एक विश्वदेवों के लिए एक और भगवान विष्णु के लिए इस प्रकार चार धर्मों का महल्ले श्राद के लिए वर्णन दे वे ब्राह्मण वे यज्ञ एवं सुसील होने चाहिए जो खोटे स्वभाव वाले ब्राह्मणों का उवर्ण करता है वह श्राद का घातक है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में अथवा विशेषतः अश्विनी कृष्ण जो श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार महालय श्राद करता है वह सब तीर्थों में इस्नान करने का फल पा लेता है महालय श्राद नित्य कर्म में गिना जाता है अतः उसे न करने पर बड़ा भारी पाप लगता है धर्मपुत्र युधिष्ठिर वनवास में महालय श्राद करने से ही दुख के समुद्र से पार हो ध्रत के पुत्रों को मारकर युद्ध में विजय हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ अत्रि भृगु कुच गौतम अंगिरा कश्यप भरद्वाज, विश्वामित्र अगस्ते पराशर मृकंड्र तथा अन्य मुनिवर विधि पूर्वक उत्तम महल्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके ही अलीमा आदि आठों सिद्धियों व्रतों और तपस्याओं के निवास स्थान बन ग महल्य श्राद करने से ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है अतः अपना कल्याण एवं अभिद्य चाहने वाले पुरुषों को महल्य श्राद अवश्य करना चाहिए तुम्हारे भीतर जिस भूत ने प्रवेश किया था वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था उसका नाम वेदनिधि था वह आत्मा भरत ध्वज का पुत्र तथा कुशस्थली था कुशस उसने विधि पूर्वक महले श्राद्ध को नहीं किया इसलिए पितरों के शाप से वह बेताल हो गया दुराचार तुम भाद्रपद मास अश्विनी कृष्ण पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए षड अक्षर भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को भक्ति भाव पूर्वक भोजन कराओ ऐसा करने से तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी और तुम सदा महापाद क्यों से संसर्ग ना रखना मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ अब शीघ्रतापूर्वक अपने देश को चले जाओ योगी दत्तात्रेय मुनि के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुराचार करताथ बन से उन्हें प्रणाम करके अपने देश को चला गया और दत्तात्रेजी के बताए हुए मार्ग से अपने वर्ण आसुमोचित कर्तव्य का पालन करत उसने महापापियों का संसर्ग त्याग दिया श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटी तीर्थ में स्नान करने की महिमा से दुराचार विहानत होने पर परम मोक्ष को प्राप्त हुआ ब्राह्मणो इस प्रकार मैंने तुम्हें दुराचार के उद्धार की पवित्र कथा कह सुनाई है इस प्रकार धनुषकोटी तीर्थ बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाला भगवान विष्णु का दर्शन श्री सूत जी कहते हैं नेमिषारण्य के निवासियों चक्र तीर्थ से लेकर धनुष कोटि पर्यंत 24 तीर्थों का तुमसे वर्णन किया है अब और क्या सुनना चाहते हो मुनि बोले सूत जी हम लोग शिरकुंड का मात में सुनना चाहते हैं जिसके समीप पहले आपने चक्र तीर्थ की स्थिति बताई है सूत मुनिबरो परम पवित्र देवी पुरुषे पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर फुल्ला ग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है जहां से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा है वह फुल्ला ग्राम अति पुण्यतम क्षेत्र है वहां पर महापातकों का नाश करने वाला शिरकुंड है जो दर्शन स्पर्श और कीर्तन से भी मोक्ष देने वाला है